सुचार और मार्गदर्शन कार्यक्रम हम दो प्रकार के लोगों से मिलते हैं कभी भी दिन में में और और समय में। एक जिन्होंने जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है जिसे हम विश्वासी कहते हैं बपतिस्मा नहीं लिया हुआ है उन्हें अविश्वासी है कदम एक जब तुम ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जिसने बपतिस्मा लिया हुआ है जो विश्वासी है का उन्हें एक रास्ता पाठ पैतीस पाठ एक क्रम से सुनना है ख उसके बाद उन्हें विश्वासियों का शिक्षण सुनना है ग तब उन्हें T40 के पहले चार सिद्धांतों को सुनना है और उसके बाद स्वयं की बाइबल मंडली शुरू करनी है यह इस प्रकार से होता है कि जिनके द्वारा सुसमता सुना उन्हीं के साथ जाकर बाइबल स्टडी को शुरू करने में सहायता लेना उसके बाद टी फोर्टी के दूसरे बचे हुए दस सिद्धांतों को सुनना है उसके बाद उन्हें सिद्धांत प्रशिक्षण के दस सिद्धांतों को सुनना है द उसके बाद उन्हें सुसमचार के योग्य चाल चलने को सुनना है च। उसके बाद उन्हें कोई भी शिक्षा जो जोड़ी जाती है उसे सुनना है कदम दो जब तुम ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जिसने बक्तिश्मा नहीं लिया हुआ है उसे हम अविश्वासी कहते हैं तुम्हें उन्हें जानने का समय निकालना चाहिए उनके लिए यशु मसीह की पिक्चर दिखाने की व्यवस्था करो तथा पता लगाओ कि वो यीशु मसीह के बारे में और बाइबल के बारे में और जाना चाहेंगे तुम्हें एक परिवार में एक एक करके मिलना है उनके समूह की सहलत के हिसाब से ऐसा समय निकालो जिसमें कि वो लोग आपसे मिल सके क उन्हें एक रास्ता पाठ पैतीस पाठ एक क्रम से सुनाना है ख उसके बाद उन्हें विश्वासियों का शिक्षण सुनाना है इसका पहला पाठ बैप्टिस्मा के बारे में है जिसमें बताया गया है कि उन्हें पश्चात आप के लिए चुनौती देनी है और विश्वास करना है सुसमाचार से और बैप्टिस्ट लेना है द, तब उन्हें टीफोटी के पहले चार सिद्धांतों को सुनना है और उसके बाद स्वयं की बाइबल स्टडी शुरू करनी है यह इस प्रकार से होता है कि जिनके द्वारा सुसमाचार सुना उन्हीं के साथ जाकर बाइबल स्टडी को शुरू करने में सहायता लेना उसके बाद टी के और दूसरे बचे हुए दस सिद्धांतों को सुनना है उसके बाद उन्हें सिद्धांत प्रशिक्षण के दस सिद्धांतों को सुनना है उसके बाद उन्हें सुसमाचार के योग्य चाल चलने को सुनना है क्या उसके बाद उन्हें कोई भी शिक्षा जो, जो जोड़ी जाती है उन्हें सुनना है नियम ये नियम आपकी मदद करेंगे समाचार को सफलता पूर्वक बांटने में क एक बार में एक ही परिवार से मिलो इससे अधिक नहीं उन्हें उनके समय की के हिसाब से मिलो एक रास्ता पाठों को सिखाओ क्रम से क आप उनसे पिछली हुई सुनी हुई कहानियों के बारे में बातचीत कर सकते हो लेकिन कभी भी आगे की कहानियों और अपने आप से जो कुछ जानते हो उनको ना बताओ तथा इस बारे में बातचीत ना करो